हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे सत और असत आध्यात्मिक चर्चा में ये सत शब्द बहुत बार आते हैं सदगुरु सदकथा सदाचा, सदभावना सद धर्म तो ये सभी शब्द सद शब्द के साथ युक्त होते हैं। इसका मतलब जो आचा है जो श्रेय है सदधर्म सदगुरु तो ये सत शब्द क्या क्या अर्थ है तो सद जीवन व्यतीत करने के लिए इस सत शब्द अच्छी तरह समझना चाहिए तो सत का अर्थ है सत्य इसका साधा अर्थ जो सत्य सनातन शुभा शोभा श्रेय वही सत कहलाते हैं सत का मतलब जिसमें मिथ्या कलंका कलुष दोष दूषण सभी प्रकार का आसा नहीं है वो ही साथ है जिसमें कोई दोष नहीं होते हैं वो ही साथ है वो ही सात्या है और इसलिए उपनिषद एक वाक्य है सात्यम शिवम सुंदरम जो साथ है जो सात्या है शिव भी है और सुंदर भी है शिव यही श्रद्ध का क्या आर्थ है शुभ मंगल और सुंदरम तो जो सात्य है शुभ भी है सुंदर भी है इसलिए सत्यम शिवम और सुंदरम और भी बोलना है सद चित्त आनंद आध्यात्मिक स्थिति सत चित आनंदमय है का मतलब सनातन सत्य चित का मतलब छिन्मय और आनंद उसका मतलब स्पष्ट है तो so, सद अवस्था में वैकुंठ अवस्था में भगवान श्री कृष्ण सद राजा है और सभी दूसरे वैकुंठ भाष्य सद प्रजा है तो वैकुंठ स्थिति में भगवान श्री कृष्ण सचिदानंदमय और इनके सभी प्रजाओं इनके सेवक गण वे भी सचिद आनंदमय होते हैं तो हम जीव है और भगवान जैसे सचिद आनंदमय है लेकिन भगवान विशाल है और हम भी बहुत ही छोटे हैं भगवान विभु है हम अनु हैं तो भगवान सचित आनंदमय है और हमारी मूल अवस्था भी सचित आनंदमय होते हैं लेकिन इस भौतिक असद अवस्थ में हमारी स्थिति असद अचित और निर आनंद होते हैं तो हम कैसे असत हो सकते हैं? सत्य मतलब सत्य सनातन हम जो जीव है हम भगवान का अंश है और भगवान सत्य आनंद माय है तो कैसे हम असत अचित निरानंद हो सकते हैं? क्योंकि हम भगवान की माया शक्ति से आवृत हो गया है और इसलिए हमारी अवस्था असत अचित निरानंद होते हैं अर्थात मतलब असनातन हम जीव है हमारा मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक अवस्था को ग्रहण किया है इसलिए हम असनातन जैसे हैं अर्थात हम भ्रमण करते हैं एक शरीर से दूसर, दूसरे दूसरे शरीर और इस प्रकार भ्रमण्ड भ्रमित को इत ब्रह्मांड बड़ी अनंत जीवगण चौरासी लाख का जोनि करे ये भ्रमण हम जीवगण है और इस विशाल भ्रमांड में हम भ्रमण करते हैं एक दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और ऐसे जन्म मृत्यु चक्र में हम सदैव असत अवस्था में भी असत अवस्था में होते हैं और इसका फल होते कि हम अचित भी होते अच्छित सचित चित का मतलब ज्ञानमय जो मुक्ता वस्तवय होते है सदा वस्तवय होते हैं वे सदैव चिन्हमय होते हैं चिन्ह का चित का मतलब ज्ञान तो ज्ञान का क्या मतलब परम ज्ञान है कि श्री कृष्ण भगवान है और हम सब इनके सेवक है किंतु वो ज्ञान भूल करके हम सोचते हैं मैं ईश्वरीय हूं तो हमारा ज्ञान है विश्वविद्यालय जाके आप बहुत विभाग देखेंगे साइंस ह्यूमैनिटीज आर्ट इत्यादि तो यही ज्ञान है लेकिन यही सब भौतिक ज्ञान है और वास्तविक मूल ज्ञान से रहित है वो मूल ज्ञान है कि श्री कृष्ण ही भगवान इनकी सेवा करना जीवन का उद्देश्य है तो ये सभी ज्ञान जो है तो अज्ञान जैसे है क्योंकि यही सभी ज्ञान हमको मदद नहीं कर सकते मृत्यु काल में हम चाहे भी पीएचडी हो या ऐसे बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी मृत्यु काल में वो ज्ञान हमको दूसरे शरीर में प्रवेश करने से वो ज्ञान हमको नहीं बचाएगा। इसलिए हम अच्छे अवस्था में है और निरानंद होते हैं वास्तविक प्रेमानंद असीमानंद नहीं होते है भौतिक अवस्थ में क्योंकि इस अवस्थ असत होते हैं तो इस का असत अचित निरानंद ऐसे होते हैं लेकिन क्योंकि भगवान परम पुरुष है इसलिए भगवान कृष्ण सदैव हैं कि हम जो इनके संतान हैं, जो अभी असद वास्तव में है भगवान सदैव प्रयास करते हैं कि हम इनके पास वापस आएंगे और इसलिए भगवान हमारे बीच में इनके प्रतिनिधिगण शुद्ध वैष्णवों को बेच देते हैं और ऐसे वैष्णव सद्गुरु होते हैं तो गुरु तो सात होना चाहिए हम सदगुरु बोलते हैं क्यों गुरु का मतलब जो सत्व दर्शी है जो बहुत दयाल है जो हमको हमको यथार्थ मार्गदर्शन देते हैं तो गुरु का मतलब सत क्योंकि वे सदैव सत संबंध मतलब प्रेम संबंध में रहते हैं श्री कृष्ण के साथ तो हम सदगुरु बोलते हैं क्योंकि ऐसे बहुत खेत हुई गुरु है जो गुरु कार्य करते लेकिन अच्छी नहीं जानते कहीं से मतलब जो परम सत्य कृष्ण है यही बात को नहीं मानते हैं तो ऐसे गुरु तो सदगुरु नहीं है वास्तव में वो गुरु नहीं है क्योंकि गुरु का मतलब जो सात है पूर्ण रूप से ज्ञान में सात होते हैं चरित्र में सात होते हैं, सदचरित्र व्यवहार में सात होते हैं सदव्यवाह आचरण में सात होते हैं, आचरण। तो यही सदगुरु है और इनके सद प्रयास भी होते हैं सदगुरु का प्रयास क्या है माया बद्ध जीवों को यथार्थ ज्ञान देना जैसे वे भी इस सनमार्ग भक्ति मार्ग में आ सकते हैं तो भगवान हमको सनमार्ग देखते हैं सदगुरु के द्वारा जैसे कि हम इनके पास आ सकते हैं तो सदगुरु हमको सदुपदेश देते हैं वो सदुपदेश क्या है कि सोचो जी तुम्हारी स्थिति नहीं है इस भौतिक जगत में तुम्हारी स्थिति है वैकुंठ जगत में तो यही भक्ति मार्ग सनपथ ग्रहण करो तो यही साधु उपाय है जैसे कि तुम इस असत अवस्था से मुक्त हो सकते हैं और आप भगवान के पास जा सकते हैं तो ऐसे भक्तों चरित्रशील होते हैं और सदवती पालन सदवती पालन करते इसका मतलब तो जीवन निवाहा करते कैसे तो चीटिंग करने से तो ऐसे कुछ नहीं शुद्ध भक्तों का जीवन सर्त होते हैं इनकी जीवन सरव होते वो सत्य और एक अर्थ है सरव तो उसमें कुछ कुटनाति नहीं होते हैं तो भक्तों सरल है क्योंकि भक्तों की एक ही इच्छा एक ही उद्देश्य एक ही प्रयास होते हैं कि कैसे मेरे सभी सत प्रयास करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो तो भक्तों ऐसे सात रूप से जीवन व्यतीत करते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों सद गुरु का सन्मार्ग दर्शन के अनुसार और ऐसे धीरे धीरे परम सत्य की भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होते हैं तो यही सत शब्द का मूल अर्थ है का मतलब कृष्ण क्योंकि सत्य है का मतलब सत्य और परम सत्य है कृष्ण जैसे कि श्रीमद् भागवत जो सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में अधिष्ठित होते है कि वासुदेव कृष्ण ओम नमो भगवत है भगवान कृष्ण है परम सत्य और इनके चरण पर ध्यान करना सद धर्म है और सभी प्रकार के कैथक धर्म चितिंग धर्म श्रीमद् भागवत से भाग जाते हैं बगा जाते हैं तो यही सद धर्म है परम सत्य श्री कृष्ण को स्वीकार करना और इनकी भक्ति करना तो यही सन मार्ग है गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण को बलते हैं फरम ब्रह्म फरम धाम पवित्र परम भव पुरुष शाश्वत दिव्यं आदिदेव अजंग विभूम् हे कृष्ण हे भगवान आप परम सत्य हैं आप परम ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक विचार में श्री कृष्ण के पद सर्वश्रेष्ठ होते हैं परम ब्रह्म परम धाम आप परम धाम आप फरम पवित्र कृष्ण पुरुष शाश्वत शाश्वत अर्थात सनातन दिव्य पुरुष है श्री कृष्ण आप देव अज अर्थात आपका जन्म कभी भी नहीं होते हैं लीला के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म होते है लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म नहीं होते हैं वे शाश्वत त्रिघाल पुरुष है तो आदि देव हम विभु विभू का मतलब भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है तो यही श्रीकृष्ण का वर्णन है वही परम सत्य है वही सभी प्रकार का आध्यात्मिक चेष्टा का लक्ष्य है ध्यान आवस्थित तद्गते मनसा मन सा पश्यम योगिना सद योगी ज्ञान करने से भगवान श्री कृष्ण का रूप दर्शन मिलते हैं इनके हृदय में है तो सभी प्रकार का शास्त्र का मीमांस होते हैं कि परम पुरुष है कृष्ण वही परम सत्य है और इसलिए अगर हम सद होना चाहते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति पालन करना चाहिए और खुद का जीवन में उसको अभ्यास करना चाहिए तो भगवान की भक्ति यही सद धर्म है धर्म में बहुत विचार होते हैं तो दान धर्म राज धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि लेकिन परम धर्म सद्धर्म है वो धर्म जिससे हम सभी प्रकार का अधर्म से बच सकते हैं जिससे हमारा बाबन जो असत होते हैं वो बंद बाबा बंधन बंद हो जाते हैं कैसे होते हैं सद्धर्म धर्म पालन करने से और वो सद्धर्म है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति इसलिए श्रीमद भागवत जो सर्वोत्तम सद शास्त्र है ग्रंथ है उसमें यही अनुमोदन है सतां प्रसांगा मम वीर संविदो भवि हृत्कर्ण रसाय कथा थोश न स्वप वर्गवात्मने श्रद्धारतिर्भि अनुक्रमित भगवान कपिल जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है इनकी माता देवहूति को बताया कि मेरे भक्तों जो सब सदपुरुष है साधु है वो साधु वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है साधु का मतलब जो सनमार्ग में है जो सभी प्रकार से सत होते हैं, तो भगवान के फिलत बोलते हैं कि साधुगण सदैव सतकथा कहते हैं वो सतकथा क्या है मेरे बारे में श्री कृष्ण के बारे में वही सदकथा है कृष्ण कथा हरि कथा तो संगति करके परस्पर संग करके भक्तों श्री कृष्ण की वीर श्री कृष्ण की श्रेष्ठता श्री कृष्ण का नाम गुण लीला रूप ये सभी कृष्ण कृष्ण कृष्ण का विषय पर व्यस्त है सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलने के बारे में छत्पर रहते हैं और ऐसे कृष्ण कथा बोलने से वो सदैव सद में रहते हैं यही कृष्ण कथा रसायन जैसे है हम अभी बहुत कमजोर है आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत कमजोर है लेकिन इस भक्ति रसायन मिलके सद गुरुजन सद भक्तों से हम फिर भाव मिलते हैं, अध्यात्मिक भाव मिलते हैं तो ऐसे कृष्ण कथा सुनने से हम धीरे धीरे सब असत वार्ता से मुक्त होते हैं। अभी हम असत वार्ता, असत कथा में रुचि में होते तो पॉलिटिक्स स्पॉट ये टीवी में और क्या क्या चलते हैं, तो वो सब सीरियल जो है ये सब असत होते हैं लेकिन अगर हम शुद्ध सद भक्तगण से सदकथा कृष्ण कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारी सब भौतिक आसक्तियां कम जाएगी और भगवान श्री कृष्ण कथा में हम रुचि मिलेंगे उसद रुचि होते हैं तो ऐसे हम धीरे धीरे ये सब असद चिंतन से मुक्त होते हैं और हम सत भक्ति पद पर अग्रसर होते हैं तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा कृष्ण भक्ति में बढ़ते हैं फिर रति अर्थात रुचि और भाव होते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और श्रद्धा श्रद्धा रति भक्ति फिर धीरे धीरे पूर्ण भक्ति प्रेम भक्ति का उन्नायन होते हैं तो यही सब संभव है श्री कृष्ण की भक्ति से तो यदि हम इतना सा भाग्यवान होते हैं हम वास्तविक भक्तों की संगति मिलके इस सनमार्ग में प्रगति कर सकते हैं तो जो सद व्यक्ति है तो काली दूसरों के लिए सत मतलब श्रेय चाहते हैं जो वास्तविक साधु है तो सभी जीवों के लिए भावना करते हैं और इसलिए सद वर्त प्रचार करते हैं वो सद वर्त क्या है कि कृष्ण ही भगवान है बेही परम पुरुष है इनकी सेवा हमारा मूल कर्तव्य है हम इतने सारे जीवों में असद अवस्था में थे और इसलिए हम अनाधिकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सभी प्रकार का दुख मिलते हैं लेकिन हम इस असत अवस्तव में हमारा कर्तव्य नहीं है यहाँ पर हमारा कर्तव्य है सद पालन करने से अर्थात कृष्ण भक्ति पालन करने से भगवान का धाम सदाम जन्ना चाहिए तो ऐसे सद वर्थ साधु जन हमको प्रचार करते हैं फिर हमारी सद चेतना का उदय होते हैं कि वो सब जो मन में सब असाथ जो होते हैं काम क्रोध लोभ मोहा माधा माघचार्य और भौतिक इंद्रियों का सड़प किए चैन वो सब जो असाथ है हम भूल क्या हम उपेक्षा करते हैं और हम मार्ग में जाते हैं तो हम जो बहुत भाग्यवान है जो हमारे सिर्फ सदगुरु के चरण राज ग्रहण किया है और अभी सदगुरु की कृपा से भाग्यवान अवस्था में है हम सभी लोगों को आमंत्रण करते हैं कि इस असाथ अवस्थ में रहना का कोई आवश्यकता नहीं है आप सनमार्ग में आए यही सनमार्ग है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति तो इसलिए हम सब को आमंत्रण कहते हैं तो ये सब साधना भक्ति विधि पालन कीजिए और ऐसे ही धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण की सद्भक्ति का उन्नायन होगा ये भक्ति करने करने में कुछ कठिनाई नहीं होते हैं खाली महामंत्र जब करना है और सद्गुरु का सद उपदेश पालन करने से हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे